संवेध्ना की, की, ब्लॉक की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है गोपाल प्रसाद व्यास की कविता खूनी हस्ताक्षर वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं वह खून भाँ कहो किस, किस मतलब का आ, आ सके देश के काम नहीं वह खून कहो किस, किस मतलब का जिसमें जिस जीवन न रवानी है जो, जो परवश, परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है यू कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा दमकी उनकी रक्तिम काया आजानो बाहु ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना हो गई सभा में उथल पुथल सीने में दिल समाते थे स्वर इंकलाब के नारों के कोसो तक छाए जाते थे हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है लोग यह कागज है कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है पर यह साधारण पत्र नहीं आजादी का परवाना है इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्ज्वल रक्त गिराना है वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो वह आगे आए जो, जो अपने, अपने को हिंदुस्तानी कहता हो वह आगे आए जो, जो इस पर खूनी हस्ताक्षर पर करता हो मैं कफन, कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंस लेता हो सारी जनता हार उठी हम आते हैं हम आते हैं माता के चरणों में यह लोग हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबोते थे आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया जब लिखा, जब लिखा महा रणवीरों ने, ने खून से अपना, अपना इतिहास नया अभी आप सुन रहे थे गोपाल प्रसाद व्यास, व्यास की कविता खूनी हस्ताक्षर वाचक स्वर भारती परिमल